दरअसल रोहित के साथ ही उसके बाप रमाकांत अग्रवाल को भी ये गलत फहमी हो गई थी कि विक्रांत ही जिया का बॉयफ्रेंड है पहले जब विक्रांत हॉस्पिटल में रोहित से पहली बार मिला था तब उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी और फिर आज सुबह तनिष्क टेक्नोलॉजी के ऑफिस में जिस हक से विक्रांत ने रोहित के फोन से जिया की फोटो डिलीट करवाई थी उससे तो और ज्यादा पक्का हो गया और फिर अब अब जिया जिस तरह से विक्रांत के बगल में खड़ी थी उसे देखकर तो यही लग रहा था की ये दोनों कपल ही है लेकिन इससे भी ज्यादा विक्रांत को ये जानकर हैरानी हो रही थी कि रमाकांत अग्रवाल यहाँ अपने बेटे के लिए दुल्हन लेने आया कमाल है यार देखो बच्चे मुझे पता है कि तुम्हें पैसे की कोई कमी नहीं है लेकिन इस वक्त तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है ना अब तुम चुपचाप से पैसे लो और यहाँ से निकल लो वरना बाद में ना तो तुम्हे पैसे मिलेंगे और ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बच्चे जल्दी करो मेरा टाइम वेस्ट मत करो रमाकांत ने बड़े कुल अंदाज में विक्रांत को धमकाते हुए कहा मैं तैयार हूँ विक्रांत ने सरेंडर कर दिया और फिर रमाकांत की तरफ देखते हुए बोला जब खुद रमाकांत सर यहाँ पर आए हुए हैं तो मैं भला कैसे नहीं मानूंगा मैं ज्यादा नहीं मानूंगा बस अस्सी लाख ये पैसे बस आज रात इस होटल पर हुए खर्चे के लिए ज्यादा नहीं है सर क्या कहते हो क्या रमाकांत चौक उठा उधर रोहित भी कंफ्यूज होकर खड़ा था क्या बकवास कर रहे हो तुम जिया गुस्से में तेजी ऐसी चिल्ला पड़ी विक्रांत जिया के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ा हुआ था उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा लेकिन विक्रांत ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया रमाकांत साहब आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? इतने पैसे हैं ना आपके पास कि अभी बस ऐसा ही कह रहे थे कि जितने पैसे लेने हैं ले लो विक्रांत ने रमाकांत को पैसे जल्द ऐसी जल्द देने के लिए उकसाते हुए कहा रमाकांत ने विक्रांत की तरफ नीचे दृष्टि ऐसी देखते हुए कहा फिर उसने अपना हाथ फैला दिया और फिर उसके एक बॉडी ने चेक बुक रमाकांत अग्रवाल के हाथ आरोप रख दिया देख रहा बेटा ये दुनिया कितनी खराब खोर है यहाँ सब कुछ पैसे से ही बिकता है अब सीख लो तुम्हें कुछ भी चाहिए तो बस पैसा लेकर आओ फिर तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो रमा कांत ने अपने बेटे रोहित की तरफ देखते हुए कहा ये सब क्या हो रहा है मैं मैं कोई सामान हूँ क्या जो मुझे बेचा जा रहा है जी उससे मैं तम तमाते हुए कहा अब क्या करोगी बच्चे रमाकांत ने जवाब दिया जिससे तुम इतना प्यार करती थी वही तुम्हारी कीमत लेकर जा रहा है लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो अब तुम अग्रवाल खानदान की बहू बनने जा रही हो रमाकांत अग्रवाल की बहू अब तुम्हे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी और इसके जैसे लड़के तो तुम्हारे नौकर बनकर रहेंगे वहाँ मौजूद लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था अभी थोड़ी देर पहले तो जिया की शादी किसी और से हो रही थी और अब वो रमाकांत अग्रवाल की बहू बनने जा रही है ये सब चल क्या रहा है इतना कहने के बाद रमाकांत चेक पर साइन करने लग गया तभी विक्रांत ने देखा कि रमाकांत के पीछे की तरफ से शादी वाले सूट में रिया का असली बॉयफ्रेंड आर्यन झूमता हुआ चला रहा था। उसे देखते ही विक्रांत के होश उड़ गए उसे लगा कि अगर ये यहाँ आ गया तो अब तो सारा खेल चौपट हो जाएगा रमाकांत उसके नाम और चेक साइन करने जा रहा था लेकिन अगर उसे पता लग गया की जिया मुझसे नहीं बल्कि आर्यन शर्मा से शादी करने जा रही है तब तो हाथ में आया हुआ पैसा निकल जाएगा इसलिए विक्रांत ने तुरंत ही रमाकांत का ध्यान खुद की तरफ खींचते हुए कहा अरे आपने अभी तक साइन नहीं किया जल्दी कीजिए ना जल्दी साइन कीजिए रमाकांत फटाफट -फड़ पेन चलाते हुए साइन करने लग गया अभी उसने चेक पर अपना नाम लिखा ही था कि आर एन उसका करीब पहुँच गया अरे रमाकांत सर आप यहाँ मैं आर्यन शर्मा आर ने बिजनेस इंडस्ट्री का काफी ज्यादा पहचाना नाम है और उसे सभी जानते है आर को अभी कुछ पता नहीं था कि वो यहाँ पर क्या करने आया इसलिए रमाकांत को यहाँ पर देखकर वो बहुत खुश हो रहा था उधर आर्यन को रमाकांत से बात करते देख विक्रांत ने अपना सिर पीट लिया आर्यन की आवाज़ सुनकर रमाकांत चेक साइन करना छोड़कर कर आर्यन से हाथ मिलाने लग गया अरे सर आप हमारे फंक्शन में आए मुझे बहुत खुशी हुई थैंक यू सर थैंक यू सो मच ये सुनकर तो रमाकांत के होशी उड़ गए वो कन्फ्यूज होकर आर्यन की तरफ देखने लग गया और तुम कौन रमाकांत के बॉडी ने कड़क आवाज में आर से पूछा उसके चाल ढाल को देखकर यही लग रहा था की वही सबसे मेन बॉडीगार्ड है। मैं बॉडी गार्ड है और मैं कपड़ों के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूं। आर बहुत खुश होते हुए अपना इंट्रोडक्शन दिया रमाकांत के यहाँ उसकी शादी में आने से वो धन्य हो गया था अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद आर्यन जिया के बगल आकर खड़ा हो गया और उसने जिया का हाथ पकड़ लिया सर ये ये मेरी होने वाली वाइफ है आर्यन ने जिया की भी इंट्रोडक्शन रमाकांत से करवा दिया इसके साथ ही आर्यन ने जिया के कानू में फुसफुसाते हुए कहा जिया तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम रमाकांत अग्रवाल को भी हमारी शादी में इनवाइट कर रही हो और और तुम इतने बड़े आदमी को पर्सनली जानती हो जिया खुद पूरी तरह कन्फ्यूज होकर खड़ी थी अभी थोड़ी देर पहले तो रमाकांत उसे अपनी बहू बनाने के लिए विक्रांत को चेक साइन करके दे रहा था और फिर जब आर इतनी खुशी खुशी मेरा इंट्रोडक्शन करवा रहा है उसे समझ नहीं आ रहा था की वो आर को क्या और कैसे समझाए उधर आर्यन की बात सुनकर रमाकांत के पैरों तले जमीन खिसक गई वो अवाक होकर एक नजर जिया को देखता फिर विक्रांत को घूरता और फिर आर्यन की तरफ देखे जा रहा था फिर उसने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा ये क्या है बेटा देख रहे हो इस लड़की को कितनों के साथ चक्कर चला रही है तुम तो इसके साथ शादी करने वाले हो नहीं ये हमारे घर की बहू नहीं बन सकती ऐसी लड़की को तो मैं अपने घर में कदम भी ना रखने दूं। रोहित के पास भी अब बोलने लायक कुछ भी नहीं बचा था वो खुद से ये सब जानकर काफी हैरान था वो चुपचाप अपना सिर नीचे करके खड़ा रहा अब कन्फ्यूज होने की बारी आरिन की थी अब जाकर उसे समझ आया की रमाकांत यहाँ पर उसकी शादी अटेंड करने नहीं आया वो बोल पड़ा क्या क्या मतलब क्या हुआ सर रमा ने जिया की तरफ घृणा ऐसी भरी नजरों ऐसी देखते हुए अपने मैनेजर ऐसी कहा जाके होटल के मैनेजर ऐसी बात करो और यहाँ का इवेंट कैंसिल करो मैं ये शादी यहाँ नहीं होने दूंगा रमाकांत का ये ऐलान सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग सन्न रह गए किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है सब बस हैरानी भरी नजरों से स्टेज पर चल रहे ड्रामे को देख रहे थे और आपस में कुछ फुसफुसाए जा रहे थे ओहो, हो ये सब सुनकर अब तक विक्रांत का दिमाग खराब हो चुका था कहाँ उसे अभी थोड़ी देर में अस्सी लाख रूपए मिलने वाले थे कहा इस आर्य ने बीच में आकर सब प्लान चौपट कर दिया अब तो विक्रांत यहाँ ऐसी जल्द ऐसी जल्द भाग जाना चाहता था लेकिन जब उसने सुना कि रमाकांत शादी रोकने की बात कर रहा है तो फिर भला वो कैसे जा सकता है आखिर जिया उसकी दोस्त है और विक्रांत खुद एक पुलिस वाला है तो फिर ऐसा अन्याय कैसे होने दे सकता है उसने रमाकांत की तरफ देखते हुए कहा रमाकांत जी आप क्या कह रहे हैं आप ऐसा कैसे कर सकते है आप पैसे वाले इसलिए हमे परेशान कर रहे हैं भला आप कैसे किसी की शादी रुकवा सकते है ये मेरा होटल है और मेरा जो मन कहेगा वो मैं करूँगा मैं अपने होटल में ये शादी नहीं होने दूंगा रही बात तुम्हारी बुकिंग के पैसों की तो वो मैं तुम्हें तुरंत वापस कर रहा हूँ क्या हुआ सर कुछ गलती होगी क्या हमसे प्लीज सर मुझे बताइए क्या हुआ आरन ने आगे आते हुए कहा और वो कंफ्यूज लग रहा था रमाकांत ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और वापस जाने के लिए मुड़ गया